प्रश्नोत्तर माला व्यवहार जिज्ञासा व्यक्ति को भविष्य की चिंता करनी चाहिए या वर्तमान की समाधान एक सिद्धांत है कि व्यक्ति भूत का स्मरण न करे और भविष्य की चिंता भी न करे वर्तमान का सावधान होकर सदुपयोग करे वर्तमान में यदि व्यक्ति पूर्ण सावधान है तो भूत को भी बना लेता है और भविष्य को भी क्योंकि जो कुछ भी पुरुषार्थ होगा वह वर्तमान में ही होगा वही भूत को सुधारेगा और भविष्य को तो वर्तमान होकर आना ही है जिज्ञासा आजकल कुछ लोग कन्याओं के द्वारा माता पिता और साधु को प्रणाम करना वर्जित करते हैं क्या यह शास्त्री है समाधान कन्याओं के द्वारा प्रणाम करना इसलिए वर्जित करते हैं कि उनको दुर्गा के रूप में पूजते हैं कन्या को साक्षात देवी स्वरूप मानते हैं ऐसी बहुत जगह प्रथा है पर इतना होने पर भी शास्त्रों में तो साधु को प्रणाम करना कन्या के लिए निषिद्ध नहीं है शिव पुराण में कथा है कि नारद जी के पास हिमालय अपनी पुत्री पार्वती को ले जाता है तो नारद जी को पार्वती प्रणाम करती है इस प्रकार और भी बहुत सी कथाएं आती हैं कि कन्याओं ने माता पिता और संतों को प्रणाम किया है अतः शास्त्रों में बड़ों को प्रणाम करना निषिद्ध नहीं है इसलिए यदि कहीं की ऐसी परंपरा है कि कन्या प्रणाम न करे तो वह चरण स्पर्श भले न करे पर प्रणाम करने में कोई हर्ज नहीं है बल्कि लाभ ही है जिज्ञासा आपके आश्रम में निवास करने वाले महात्मा आश्रम की सेवाएं करते हैं आजकल अन्य आश्रमों में प्रायः ऐसा नहीं देखा जाता आपने ऐसी कौन सी युक्ति अपनाई जिससे यहाँ ऐसी परम्परा चली समाधान युक्ति तो नहीं पर मैंने एक दृष्टि अपनाई जो अंत तक नहीं बदली मेरा हमेशा से एक ही निश्चय रहा कि आश्रम माँ नर्मदा का है और इसके बनने में संकल्प महाराज श्री पुज्य स्वामी अभियानंद जी का है नर्मदा जिसको रखेगी वह यहाँ रहकर साधना करेगा जिसको नहीं रखेगी वह नहीं रह सकेगा इसलिए मैंने कभी किसी वृद्ध या बीमार साधु को भी आश्रम का भार समझ कर, उन्हें जाने के लिए नहीं कहा पर कोई साधु एकांत में भजन करने के लिए जाना चाहता था तो उसे स्वार्थ के कारण रोका भी नहीं मैंने आश्रम में रहने वाले साधुओं में यह भेद नहीं रखा कि वह बाहर का है और यह यहाँ का है इसलिए यहाँ रहने वाले साधु भी इस आश्रम को नर्मदा का आश्रम समझकर कर यहाँ की हर सेवा में अपना हाथ बटाते रहते हैं